नवम मंत्र हो गया था दसम चलेगा कथम त्योतिषा ज्योतिरि उच्य थे तुभ्रम ज्योतिषा ज्योतिष तद्य आत्म विदो विदु हो नव मंत्र में कहा ज्योतिषा ज्योति ज्योतियों के भी ज्योति प्रकाशों का ही प्रकाशक है कैसे के। प्रकाशों का प्रकाश ही दीप सजातीय दीप का प्रकाशक नहीं होता है कोई दीप दीप का प्रकाशक अथवा कोई दीप अन्य दीप से प्रकाश नहीं होता है तो यह ज्योतियों प्रकाशों का भी प्रकाशक है ये चिद रूप चेतन रूप प्रकाश है जड़ ज्योतियों का सूर्यादि का प्रकाशक है न त्र सूर्य भाति न चंद्र तारकं ने माँ विद्युत भाति कुतो यमग्नि तमेवानु भाति सर्व तस्य भाषा सर्विदम विभाति तत्र सूर्यो न भाति तस्म विषय सूर्य न भाति ये भाधा तो निजंत करके सूर्य उसको प्रकाश नहीं करता है न चंद्र तारक चंद्र तारका भी उसको प्रकाश नहीं कर सकते नेमा विद्युतो भांति ये विद्युत है वो सबको प्रकाश करते विद्युत उत्पन्न होने पर किंतु उसको प्रकाश नहीं कर सकते कुतूह अग्नि और सामान्य अग्नि तो सामान्य हम प्रत्यक्ष दिक्कत सामान्य प्रकाश के एक हम प्रकाश करी तमेव भातम अनुभाति सर्व वो स्वयं प्रकाशमान है वो प्रकाशमान होने से ही सर्व अनुभा उसके पीछे स्व प्रकाशित होते हैं वो प्रकाश होने से ही सब उसके पीछे प्रकाशित होते हैं तस् तो भाषा सर्वेदम विभात उसके प्रकाश से ही ये सब प्रकाशमान विविध प्रकाशमान होते हैं न तत्र तस्मिन् स्वात्म ब्रह्मणि तत्र तथा पूर्वोक्त ब्रह्म जो आत्म आत्म से अभिन्न आत्म आत्मस्वरूप है आत्म आत्मस्वरूप ब्रह्म में सूर्य न भाति सूर्य शब का प्रकाशक होने पर सर्वाभासों को भी सूर्य न भाति सवका प्रकाशक होने पर भी उसको सूर्य प्रकाश नहीं करता है न भाति भा तो है यहाँ निजंत अर्थ करके तद ब्रह्म न प्रकाश हैतीथ ब्रह्म को सूर्य प्रकाश नहीं करता है सब अन्य को तो प्रकाश करेगा सूर्य ब्रह्म का प्रकाशक नहीं ब्रह्म से प्रकाश्य चिद्रूप चेतन से प्रकाश्य है सूर्य इसलिए प्रकाश से सूर्य के द्वारा ब्रह्म का प्रकाश नहीं होता है सही तस्व भाषा सर्व अन्य अनात्मजात में प्रकाशित अर्थ सकाथ सूर्य तस्व भाषा आत्म स्वरूप ब्रह्म के प्रकाश से ही सर्वम अन्यत अनात्मा जातम प्रकाश हैदी ब्रह्म के प्रकाश ही सब को प्रकाश करता है सब किसको प्रकाश करेगा अन्यत। चेतन ब्रह्म प्रकाशक दृग रूप उससे भिन्न सब को सर्वम अन्यत अन्य को प्रकाश करता है अन्य कौन है आत्मा से भिन्न अनात्मा अनात्म जातम जितने सब अनात्म वर्ग है चिद रूप चेतन से भिन्न है शवक प्रकाश करता है सूर्य न तो स्वतः स्वत प्रकाशन सामर्थ्यम तस्य सूर्यस्य स्वतः प्रकाशन सामर्थ्य नहीं है वो ब्रह्म दृग रूपचेतन के प्रकाश से प्रकाशित होकर के शवक प्रकाश करता है स्वतः प्रकाशन सामर्थ्य नहीं है था न चंद्रताक चंद्र तारका भी प्रकाश नहीं करते नेमा नीमा विद्युत भांति इमा विद्युत विद्युत भी प्रकाश नहीं करती कुलोयमग्निस्मद्गोचर हमारे प्रत्यक्ष विषय अर्थात सूर्याद्राद्यपेष इसका प्रकाश तो कौमी ये ये प्रकाश कैं बहुना यदिद जगत भाति तत्में परमेश्वर सत्भारूपवाद अनुभाति अनु दीप्यमनमुभादीप्यते सारे जगत जगज प्रकाशमन है तमे परमेश्वर भातव तो परमेश्वर है साता भा रूप अथवा स्वयं प्रकाश रूपे है वो प्रकाश प्रकाशमान होते हुए महातम का दीप्यमानम मानम स्वयं प्रकाश होने के पश्चात ही अन्य सब कुछ प्रकाशित होते अनुभाति अनुभा का अनुदीप्य थे पीछे वो सब प्रकाशित होते हैं प्रकाश प्रकाशमान होने से उसके प्रकाश से ही अन्य सब प्रकाशित होते पीछे प्रकाशमान होते यथा उसमें त्रिपणी विद्या कोई जाता है पीछे कोई चलता है गछनतम अनुगच्छति चलने वाले के पीछे चलता है तो आगे चलने वाले चलता है पीछे चलने वाले चलता है ना नहीं चलता है तो, तो पीछे चलने वाले भी तो गमन है इसलिए भानतम अनुभाति कहेंगे तो भान करने वाले तो अब दीर्घ रूप चेतन है अरे पीछे भी प्रकाश मानने वाले उनका भी स्वतः भान होगा चलने वाले के पीछे जो चलता है उसमें भी गमन क्रिया है तो भान तो अनुवादी कहेंगे तो आत्मचैतन्य प्रकाश रूपे उसके पीछे प्रकाश प्रकाशमान वाले उनका भी प्रकाश होगा स्वतः क्या स्वकय प्रकाश नहीं होगा तो उसके पीछे प्रकाश भी तो कैसे होंगे पीछे चलता है मैं तो चलने पीछे पीछे चलने वाला भी चलता है गमन क्रिया आगे वाले भी पीछे वाले में तो चिद रूप दृग रूप चेतन प्रकाशमान उसके पीछे प्रकाशमान वाने वाले अभी प्रकाश होंगे ये शंका होने कहते है, नहीं यथा जड़ उलमुकादि अग्नि अग्निदहन तमुदहति न स्वत तद्वत तस्व भाषा दिप्या सूर्यादि सूर्यादिजगत विभाति जल उल्मकादि जल उल्मकादि अग्नि संयुक्त काष्ठ लकड़ी आदि है जल है ठंडा है गरम होने पर जल गरम जल भी दहन कर देता है किंतु स्वतः उसमें दहन सामर्थ्य नहीं है उल्म का भी काष्ठ लकड़ी उसमें दहन सामर्थ्य नहीं अग्नि संबंध होने से का अग्नि संयोग आहत अग्निदहन तम अनुदाते अग्नि के संयोग होने से जल गर्म हो गया उल्म का काष्ठ में तो अग्निदहनतम अनुदाते अग्नि दहन करने से उसके पीछे पानी भी हो तेल भी हो काष्ठ भी वो दहन कर दिया वस्तुतः पानी तेल काष्ठ इनमें दहन सामर्थ्य नहीं न स्वतः अग्निदहन तम अनुदह अग्नि अग्निदहन करने से उसके पीछे पानी भी गर्म के अग्नि के दहन ही है पानी का जल दहन अलग जल के द्वारा दहन नहीं है जले में स्थित तो अग्नि के दहन लौपिंड में अग्नि है दहन करते अग्नि का दहन है लौपिंड उसके साथ है इसी प्रकार उन्मुकादि में स्वतः दहन नहीं है इसी प्रकार दीर्घ रूप चेतन प्रकाशमान होने से उसके साथ अन्य भी प्रकाश है स्वतः प्रकाश आने का नहीं है तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति तस् दृग रूप चेतन के भाषा का था दीप्य प्रकाश ही इदम सर्वम ये सारे कुछ जगत सूर्य आदि सूर्य से लेकर के सारा जगत जड़ जगत में तो कोई आपत्ति नहीं सूर्य भी सूर्यचंद्र आदि सब प्रकाशमान है उसके प्रकाश से ही स्वतः प्रकाश नहीं है टीका में भाति थे निजर्थ अध्याहरण व्याख्यातम न सूर्य भाति भाति जो दिया है सूर्य उसको प्रकाश नहीं करता है भादीपति स्वयं प्रकाश सूर्य प्रकाशमान नहीं होता है अर्थ नहीं उसी चेतन दृघ रत्मा को सूर्य प्रकाश नहीं करता है तो निज हेतुमती चूत्र से नीचे होता है प्रयोजक करता एक प्रकाशमान है दूसरा एक प्रकाश करता है तो यहाँ हेतुमत जो नीच अर्थ का अध्याहर करके ऐसे धातुओं का प्रयोग होता है नीच प्रत्यय के बिना भी नीच अर्थ को लेकर के प्रयोग होता है क्या नीच प्रय प्रत्यय है किंतु नीच अर्थ की विवक्षा के बिना भी प्रयोग हो जाता है तो यहाँ नीच अर्थ का अध्याय करके प्रयोजक कर्ता अर्थ में प्रकाश करता है इस अर्थ में व्याख्यान किया गया भाति का व्याख्यान किया गया है एक प्रकटार्थनाम का ग्रंथ है प्रकटार्थ नाम ग्रंथ आनंदगी स्वामी जी का है तो उसी ग्रंथ में इसे व्याख्यान किया है तो भाति का अर्थ प्रकाशयति सूर्य उसको प्रकाश नहीं करता है तसे भाषा सर्वेदम विभाति उसके प्रकाश से सब कुछ प्रकाशमान है इत्या ब्राह्मण तात्पर्यम कथयती ब्रह्म स्वयं प्रकाश प्रकाशरूपे इस उसके प्रकाश से सब प्रकाशित भाषा में यतएव तदव ब्रह्म भाति च विभाति च ब्रह्म प्रकाशमन है विभाति चीव भाति विभाति के अर्थ कार्यगतन विविधेन भाषा कार्यगत बाकी जितने सब में विविध प्रकाश सूर्यचंद्रादि में विभिन्न प्रकाश है विभाति विशेष रूप में प्रकाशमनहे अत त ब्रह्मण भारपतम सतो अवगम्य इसलिए ब्रह्म स्वयं प्रकाश रूप है स्वयं प्रकाशमान होता है अन्य को प्रकाश करता है वही स्वयं अन्य कार्यगत प्रकाश से युक्त प्रकाश कार्यगत विविध प्रकाश वही प्रकाशमन है सत् प्रकाशमन हो तो कार्य को प्रकाश करेगा नहीं सतो अविद्यम भाषण अन्न से कर्म स्वयं यदि प्रकाशमान नहीं तो अन्य को प्रकाश नहीं कर सकता है स्वयं प्रकाशमान होने से बाकी को प्रकाश करता है इसलिए स्वयं प्रकाशमान ब्रह्म है बाकी सब उसके प्रकाश से प्रकाशित है ऐसे ऐसे सिद्ध होता है अन्य प्रकाश का भी वो प्रकाशक है घटादिनाम अन्याभाषकत्वादर्शनाथ भार पाणमच आदित्यादिनाम तदर्शनाथ घटादि अन्य का प्रकाश का नहीं होते स्वयं प्रकाशमान नहीं होने से और जो प्रकाशमान सूर्य है वो घटभटादि को जड़ को प्रकाश कर लेते हैं प्रकाश रूप होने से अन्य का प्रकाश करेंगे प्रकाश रूप नहीं हो तो घट अन्य का प्रकाश नहीं होता है भारूपाणमच आदि इत्यादि न दर्शन आता इसलिए आदि का प्रकाश जो होता है वो स्वयं प्रकाशमान ही है स्वयं प्रकाशमान ब्रह्म वास्तव प्रकाश तो ही है चिद प्रकाश बाकी सब जड़ प्रकाश है उससे प्रकाश से ही प्रकाशित होने से मुख्य ज्योति तो ब्रह्म है तद ज्योतिषा ज्योति ये कहा गया उपसंहार मंत्र से तात्पर्य महा आगे मंत्र में उसका उपसंहार करते हैं इसका तात्पर्य भगवान भाष्यकार कहते हैं य्योतिषा ज्योतिर्ब्रह्म तदेव सत्यम सर्व ज्योतियों की ज्योति ब्रह्म है वही तद एव सत्यम वही सत्य है सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्मश्रुति कहती है तदव अर्थात उससे भिन्न कुछ भी सत्य नहीं है ब्रह्म ही सत्य है तद एव सत्यम उससे भिन्न सौ मिथ्या है सर्व तदविकम बाक़ी सब जितने उसका कार्य और कार्य क्या चीज़ चीजिए वाचारंभणम वाणी का आलंबन मात्र है शब्द कहने के लिए आलंबन है विकारो नाम ध्येय नामध्येय विकार कार्य नाम मात्र है नामध्येय नाम, नाम, नाम एव नाम मात्र शब्द केवल प्रयोग किया जाता है कार्य नाम को कोई पदार्थ ही नहीं क्योंकि कारण को पृथक करें तो कार्य अलग नहीं रहता है यदि कार्य नाम को कोई पदार्थ होता तो कारण के बिना रहता घटना नाम कोई पदार्थ है मिट्टी से भिन्न तो मिट्टी के बिना रहना चाहिए मिट्टी के बिना घटा नहीं रहता है पट के बिना घटा रहेगा क्योंकि पट से भिन्न घटकी सत्ता है जैसे पट से भिन्न घटे की सत्ता है वो तो पट को तोड़ नष्ट करें तो घटा, इसी प्रकार मिट्टी से भिन्न घट होता तो मिट्टी के बिना घटा रहना चाहिए मिट्टी के बिना घटा, yes. न हिरन से घटनाम को कोई पदार्थ मिट्टी से बिना ही नहीं घटा कपाला सराव नाम तो प्रयोग करते हैं किंतु मिट्टी से भिन्न कोई अलग नहीं दिखा सकता है अलग कुछ ही नहीं पानी का आलम केवल नाम मात्र घट शराब कपाल कहा जाता है मिट्टी का ही सत्य है सौमिथ्या है नाम दे मात्र अन कारण से भिन्न कार्य जितेन सौ मिथ्या है इसी प्रकार ब्रह्म है सत्य बाकी जितेन स्व कार्य प्रपंच अनात्म वर्ग ब्रह्म भिन्न कुछ भी नहीं है इतर अन मिथ्या इति एतम अर्थम विस्तरण हेतुतः तो तो प्रतिपादितम यही व्रत व्रता गया विस्तार के साथ युक्ति हेतु देकर बताया आभि सन्नी गुहातम ये कह दिया सो so, प्रकाश मान विस्तारू को ही कहा गया तदव सत्यम बाकी सब अन्य कोई वास्तव नहीं वास्तव किसका प्रकाश भी नहीं एक यदअस्ति यदभा तद आत्मा से भिन्न कोई वस्तु है नहीं ना इसका इसका प्रकाश है ये हेतु के साथ विस्तार के साथ प्रतिपादन किया गया अंत में निगमन स्थानीयन मंत्रेण पुनरुपसंहरती निगमन स्थानीय अनुमान करते समय पांच अवय वाक्य प्रयोग करते हैं प्रतियां पर हेतु प्रतिज्ञा पर्वत बन्नीमान अंतम फिर कहते तस्मात् वर्णिमान पर्वत तस्मान पर्वत बन्नीमान वो निगमन है सब हेतु आदि के देने के बाद फिर निश्चय करके सिद्ध होता है प्रतियां पर हेतु प्रतिज्ञा करते पर्वत बन्नीमान शब्द से कहने मात्र से अर्थ सिद्ध नहीं होता है शब्द से कहने के बाद उसका कारण क्यों क्यों बनीमान है दिक्कती नहीं बनी इसलिए हेतु है देते हैं धूम है इसलिए धूम वनमान से बनी क्यों हो जाएगा धूम होने से बनी होने का कारण क्या है कोई कहे पर कहा हाथी है क्योंकि पेड़ है होगा तो धूम हो तो बनी क्यों है धूम के साथ बनी का जैसा मधे तो हाथी है तो मगर भी रहे पेड़ है तो मगर भी रहे तीसरे हेतु देने के बाद व्याप्ति बतानी बन बतानी पड़ती है धूम के साथ वन्नी का संबंध है यत्र धूम स्तर वन्नी धूम है कार्य वन कारण कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता है हेतु उदाहरण सब देने के बाद जब सिद्ध हो जाता कहते तस्मात्वत वन्यमान ये निगमन स्थानीय होता है इसी प्रकार यहाँ एक ही ब्रह्म ही सत्य वाक्य स्व मिथ्या है ईश्वरी को ही प्रतिपादन करने के लिए विस्तार के साथ कहा गया अंत में निगमन स्थानीय मंत्र है पुनः उसको उपसारण करते यही सिद्ध होता है एक ब्रह्म ही सत्य बाकी मिथ्या यही वेदांत से श्रवण करके ही निश्चय करना है ब्रह्म सत्यं जगन मिथ्या बाकी सब मिथ्या है ब्रह्म ब्रह्म वेदम सर्वं श्रुति कहती है अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है ये निगमन स्थानीय प्रिय कहते हैं ब्रह्मे वेदम अमृतम पुरस्ताद ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणत दक्षिणतोत्तरेण ब्रह्मेदमृत पुरस्ता ब्रह्म पश्चा ब्रह्म दक्षिणतोत्तरेण अधस्ोर्धम चसृत ब्रह्मेवद विश्वदरिष्ठ ब्रह्म एवदं ब्रह्म एवदंद ब्रह्म है इदम सर्व खद ब्रह्मश्रुतिगति इद ब्रह्म है इधं तेना गृहमाण जितने जो कुछ हे सब कुछ हे ब्रह्म, ब्रह्म ही हे ब्रह्म है कौन से ब्रह्म भिन्न कुछ नहीं हे ब्रह्म ब्रह्म ही हे और कुछ नहीं अमृतम वही ही अमृत है सत्य हे नि पूर्वस्ता ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणत उत्तरेण सामने भी ब्रह्म पीछे भी हे डाइने तरफ बायतरफ अदश्च नीचे भी ऊपर प्रसृतम प्रसुत पैलावासोत ब्रम ही हे ब्रह्म, एव इदं विश्वम विश्वम ब्रह्म एव। इदं विश्वम ही है इदम विश्व विश्व ब्रह्म विश्व का सर्वईद विश्व ये सौश ब्रह्म हे इदरिष्ठ वरिष्ठम यही वरिष्ठ ये सौ मे भर श्रेष्ठ हे ब्रह्म हे बाकी सब मिथ्या है हे टीका में यज्ज्योतिषा ज्योति मंत्र विराम चाहिए टीका में उपसह मंत्र सेत्पर्य यद्योतिषा ज्योति तेन ब्रह्मण विविध क्रीयते तद्विकार जगत सर्व्रह्म पहले भाष्य में ब्रह्म उतलक्षण ब्रह्म इद्द ब्रह्म एवस इदम तेज गृह ब्रह्म ब्रह्म क्या है उक्तलक्षण उत्ता लक्षण आवि सहित गुहाचर ये प्रकाश प्रकाशरूप बुद्धि में उपलब्ध होता है व्यापक ब्रह्म है सत्य है हे इदु ब्रह्म हे यत पुरस्ताद का अर्थ सामने जो दिखता है अब्रम्ह इव अविद्यादृष्टिना प्रत्योवासमान सामने कहाँ ब्रह्म है पुरस्ताद ब्रह्म सामने का तो अब्रम्ह इव ब्रह्म भिन्न जय दिखता है आगे जो कुछ दिखता है ब्रह्म नहीं दिखता तो ब्रह्म भिन्न दिखता है तो ब्रह्म भिन्न जैसे लगता है अज्ञानी के लिए ब्रह्म इव ब्रह्म अब्रह्म अब्रह्म जैसे ब्रह्म नहीं है अब ब्रह्मजी से लगता है अविद्यादृष्टि भ्रांत दृष्टि प्रत्यभासमनम दिखता है तथा पश्चात् ब्रह्म ऐसी प्रकार पीछे बाय डाएं ऊपर नीचे जो कुछ दिखता है अज्ञानी के कारण ब्रह्म से लगता है ब्रह्म भिन्न त्रह्मी है पश्चात् ब्रह्म तथा दक्षिणत तथा उत्तरेण तथे अधर्धम चर्व तो अन्य अन्य अन्दीव अन्य जैसे लगता है कार्य कारण कार्यकारण प्रसृत प्रगत कार्यकार से श्री के प्रसुत कार्य कि कार से भान होता है नाम नाम नामूप वाला दिखता है सब कुछ किम बहुना ब्रह्मे वेद विश्व समस्तम जगत वरिष्ठ भरतम ब्रह्म सब हेदम विषम विश्व सर्व ब्रह्... ब्रह्म ही ये जगत सारे जगत वरिष्ठ कहा था ये कह रहा टीका में ब्रह्म न विविधम क्रियते तदविकार ये तो दसम मंत्र के होना चाहिए अच्छा नहीं इसी में आया भाष्य में हाँ ये आया पहले ही आ गया तो पहले यही पहला ही चाहिए टीका वाचारंभण विकार नामध्येयम ये पहले टीका में चाहिए विकार क्या है तेन ब्रह्मण विविधम क्रियती थे तद्विकार तद तद्विकार दिया ब्रह्म का विकार सत्यम सर्व तद्विक वाचारम्भ तद तद्विकार का अर्थ तेन ब्रह्मण विविधम क्रियती थी तद्विकार विविध क्रियते विकार तेन ब्रह्मण विविधम क्रियते ब्रह्म से विभिन्न प्रकार जो किया जाता है कार्यवर्ग सर्व जगत सर्व ब्रह्मेव सारे जगत सब कुछ ब्रह्मा एव सर्व ब्रह्म सारे जगत ब्रह्म ही है सारे जगत ब्रह्म ही है ब्रह्म से नहीं है सारे जगत ब्रह्म है जगत नाम रूपात्मक है और चक्ष का विषय है ब्रह्म कहते नाम रूप रहित है इंद्र का विषय नहीं तो सर्व ब्रह्म कैसे होगा तो सामने दूध रखा है कहते ही दही है खाते समुख मीठा लगता है खोटा नहीं दही कैसे होगा दूध को देख रहे कभी यही दही है कोई मानेगा तो सर्वम ब्रह्म हो कहाँ ब्रह्म है ये तो ब्रह्मता नाम रूप रही थे कहाँ दिखता है ब्रह्म ये ब्रह्म का प्रत्यक्ष नहीं होने पर भी ब्रह्म भिन्न का प्रत्यक्ष तार्किक लोग बताते हैं अत्यंता भाव का प्रत्यक्ष होने के लिए प्रत्योगी ज्ञान कारण प्रतियोगी को दिखता है जानते हैं तो नास्ती उसका अत्यंत भाव का ज्ञान होगा अब तरह पिशाचो नास्ती मंच के पर पिशाच है नहीं पिसाच नहीं है पिशाचो नास्ती ये प्रत्यक्ष दिखता है ना पिसाच का अभाव दिखेगा नहीं पिसाच का अभाव प्रत्यक्ष नहीं होता है घट अभाव हस्ती अभाव हाथी है मंच के पर घट है घट अभाव प्रत्यक्ष होता है किन्तु तो पिसाच अभाव का प्रत्यक्ष नहीं होता है क्योंकि पिसाच होने पर भी नहीं दिखेगा तो पिशाच नास्ती कैसे कहेंगी आपके पीछे पीछे पिशाच खड़ा है या नहीं पता है पता नहीं गल में से पकड़ रखा या मधु तो ऐसे करके पकड़ रखा है या नहीं पता नहीं ये नहीं, नहीं कर सकते हैं देखने पर भी नहीं दिखेगा पीछे क्या सामने हो पकड़ कर रखा है जब चाहे दबा देगा भूलना नहीं है नहीं। है है, ही पकड़ ऐसा कर लगाकर नहीं लगाएगा तो पता चला छोड़ कर के तो पता नहीं चला दिखेगा नहीं पिशाच का अत्यंत अभाव नहीं दिखता है क्योंकि पिशाच होने पर भी नहीं दिखेगा पिशाच दिखा है अपने किसने नहीं देखा नहीं देखा देखो ये अभी देख लिया क्या है पिशाच यहां नहीं, नहीं है। देखो सब लोग को मालूम है ये पिशाचा नहीं है हम्म काले में है पिशाचा नहीं है सबको मालूम है पिशाच से भिन्न है ये पिशाच का अन्य भाव प्रत्यक्ष दिखता है ये पिशाच नहीं है कलम है कोई लेकर स्तंभ खंबा को दिखा दिया तो कोई ये है तुरंत ये तो खंबा है कहाँ पिशाच है अर्थात पिसाच न ये इसको उसको कहते भेद अन्यन्या भाव अन्यन्या भाव का प्रत्यक्ष होता है ये पिसाच को नहीं देखने पर भी पिशाच का ज्ञान आपको नहीं किंतु खम्भों को तो ये तो खंभ है पिसाच नहीं है ये लेखन ये पिसाच नहीं है तो पिसाच नहीं कहते पिसाच का अन्यन्या भाव पिसाच भिन्न यह पिशाच से भिन्न है पिशाच का भेद इसमें है भेद का अर्थ भाव अन्य भाव का ज्ञान होता है पिशाच के ज्ञान के बिना अन्य भाव का प्रत्यक्ष के लिए अनुयोगी प्रत्यक्ष कारण कलम आपको दिखता है लेखनी दिखती है इसलिए पिशाच नहीं है इसे ज्ञान होता है अर्थात पिशाच का अनन्या भाव प्रत्यक्ष दिखी कहता है पिसाच के अत्यंता भाव का प्रत्यक्ष नहीं होता है ये तर्क में बताते हैं पिशाच का अत्यंत भाव नहीं दिखेगा क्योंकि पिसाच हो तो भी नहीं दिखेगा पिसाच नहीं है ऐसा नहीं कर सत्य हो भी सकता है किन्तु इसको दिखा दिया है, ये पिसाचे कहिए पिसाच नहीं है तो पिसाच का अन्य भाव प्रत्यक्ष दिखता है पिशाच का ज्ञान नहीं होने पर भी प्रत्यक्ष नहीं होने पर भी किन्तु पिसाच का अत्यंता भाव का प्रत्यक्ष नहीं होगा जब तक तो पिशाचर का प्रत्यक्ष नहीं पिशाच का ज्ञान कभी हुआ ही नहीं तो पिशाचर का अत्यंत हवा नहीं दिखेगा अत्यंत हवा को देखते समय पास में पिशाचर रहना चाहिए जरूरी नहीं अभी हाँ मंच के ऊपर घटना नहीं है हाथी नहीं है हाथी का प्रत्यक्ष आपको कभी हुआ है ज्ञान है संस्कार है तो मंच में हाथी नहीं है ये तो ठीक प्रत्यक्ष हो जाएगा क्योंकि उसका प्रतियोगी हाथी प्रत्यक्ष का विषय है प्रतियोगी प्रत्यक्ष का विषय होने से उसका अभाव प्रत्यक्ष होता है ऐसे तार्क तर्क में बताते हैं मीमांसा में, में, में प्रत्यक्ष नहीं कह करें के अनुपलब्धि प्रमाण से कहते तो भी अनुपलब्धि प्रमाण होने पर भी प्र, प्र, प्रत्यक्ष मानते हैं तार्किक लोग भी अनुपलब्धि को सहकारी कारण मानते वो बात अलग है किसी प्रमाण से ज्ञान होता है किंतु हस्ती का घट का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है इसलिए हस्ती अभाव को भी आपको निश्चय करते अनुपलब्धि प्रत्यक्ष प्रमाण से निश्चय होता है होता है अब पिसाच अभाव का प्रत्यक्ष नहीं होगा क्योंकि पिशाच का प्रत्यक्ष कभी होता ही नहीं पिशाच हो तो भी नहीं दिखेगा किंतु अन्य भाव का प्रत्यक्ष होता है पिशाचो न लेखन ये लेखन ये पिशाच नहीं है तो पिशाच का अन्य भाव का प्रत्यक्ष होता है पिसाच का प्रत्यक्ष नहीं होता है कभी किंतु उसका अन्य अभाव का प्रत्यक्ष होता है क्योंकि लेखन दिखती है लेखन होता है वेद का अनुयोगी आश्रय भेद होता है यश्य अभाव सब प्रतियोगी पिशाच अभाव का प्रतियोगी क्या होगा पिशाच प्रत्यक्ष दिखा कभी इसलिए उसका अत्यंत अभाव का प्रत्यक्ष नहीं होगा अन्य अभाव का प्रत्यक्ष के लिए पिशाच प्रत्यक्ष कारण नहीं है अनुयोग ज्ञान पिशाच न पिशाच भेद का आश्रय लेखनी अनुयोगी कौन होगा लेखनी लेखनी प्रत्यक्ष दिखती है इसलिए अनुयोग ज्ञान होने से पिशाच भेद का प्रत्यक्ष होता है ये बताते हैं तो ईदम ब्रह्म सर्वम ब्रह्म ब्रह्म नहीं है ले हमको सारे पदार्थ दिखता है ब्रह्म नहीं है ब्रह्म का प्रत्यक्ष नहीं होने पर भी ये तो ब्रह्म नहीं है ये तो दीवार इसको दिखा दिया ब्रह्म वो तो प्रकाश है इसको दिखा दिया, तो है। नहीं।, इसको दिखा दिया नहीं है कहाँ ब्रह्म है तो लेखन है पर्वत को दिखा दिया ये तो पर्वत है ब्रह्म नहीं है तो अब ब्रह्म ब्रह्म न ऐसे प्रत्यक्ष होता है ब्रह्म नहीं है ब्रह्मा का अत्यंता भाव नहीं कर सकते है किन्दु यह ब्रह्म नहीं है ये तो पुष्प है इदम ना ब्रह्म इदम पुष्पम यम लेखन है न ब्रह्म तो अब्रह्म जैसे सब दिखता है अब्रह्म ब्रह्म ना ब्रह्म ना ब्रह्म ना ऐसे ज्ञान होता है अब्रह्मवध कहा दिखता है आगे पीछे बाएं डायने ऊपर नीचे सब कुछ अब्रह्मवध दिखता है तो सब जो अब्रह्म जैसे दिखता है वह ब्रह्म है ब्रह्म कैसे होगा और तो ब्रह्म नहीं है हमको दिखता है घटापटा दी ब्रह्म नहीं है इसलिए कहते हैं इदम ब्रह्म में बाधायाम समाधिकरण्यम बाधा में समानाधिकरण्य बाधा में सामनाधिकरण कैसे होता है यो यम स्थानु पुमा नत जिसको हम स्थानु समझते थे वो स्थानु नहीं किन्तु पुरुष है कोई आदमी खड़ा है अलग अलग प्रकार कहते कहीं स्थानु उपमान कहीं चौर स्थाणु जिसको पहला में चोर समझ रहे थे वो चोर नहीं किन्तु स्थानु है अतः जिसको पेड़ के ठूंठ समझ रहे थे वो ठूंठ नहीं कोई आदमी खड़ा है यहाँ कहते स्थानु उपमान योम स्थानु उपमान असो ये तो पुरुष है यो अयम स्थानुपमान असु ये तो वह उपमान जो स्थानु ऐसे स्थानु कर मानते उसको पूर्व मानते हैं अथा जो पुरुष मानते थे वो स्थाणु है इसी प्रकार बाद होता है एक का निषेध करके दूसरे बताना ये एवं स्थाणु पुमानशु अथा अशोमान ऐसी भ्रांति होती थी अभी स्थानु है इसी प्रकार कौन सी क्या है एक का निषेध करके सर्प समझ कर डर कर भाग आगे देखा रज्ज बताते सर्प रज्ज सर्प रज्जु है अर्थात सर्प नहीं किंतु रज्जु है तो सर्प का बाध करके रज्जु बताना है इसी प्रकार यहाँ अन्वय व्यतिरिक अभाव परिहारे न तावन मातृत्व बुद्ध्य अन्वय व्यतिरिक्क अभाव परिहारे न तावन मातृत्व बुद्धते ब्रह्म ही बताते हैं टिप्पणी में देखो अन्वय व्यतिरिक्त अभाव कैसे है अन्य रूपयो व्यतिरिक्क अभाव अन्य का संबंध व्यतिरिक अभाव अभाव का अभाव व्यतिरिक का, का अभाव अभाव का, भाव का अभाव होगा जहाँ घट भाव नहीं है वहाँ घट रसवता है तो घट भाव नहीं है घट है घट अभाव नहीं मतलब घट है घट भाव हो गया व्यतिरिक व्यतिरिक का, का अभाव घट भाव का अभाव हो गया तो घट का अनोय संबंध है घट का संबंध है बोता में जहाँ घट अभाव नहीं वहाँ घट है अन्य हो गया व्यतिरिक अभाव दियो टिप्पणी में दिया अन्य रूपयो व्यतिरिक अभाव व्यतिरिका अभाव अन्य रूप हो गया अन्य संबंध तत्परिहारण अन्य रूपये व्यतिरिक्क भाव तत्परिहारण उसका परिहार त्याग करके कैसे ब्राह्मणी जगत तादात्म्य रूपयो ब्रह्म व्यतिरिक जगत अभाव ब्रह्म में जगत का तादात्म्य है जगत का तादात्म्य एक रूपता है अर्थात ब्रह्म व्यतिरिक्ण जगत अभाव ब्रह्म से भिन्न जगत है ही नहीं ब्रह्म एव तो ब्रह्म से भिन्न जगत का तादात्म्य है ही नहीं एवकार एवकार का जगत का अभाव एवकार लभ्य एवकार से प्राप्त हुआ ब्रह्म से भिन्न जगत का अभाव तत्परिहार है जगत का अभाव कोई वस्तु है पदार्थ है वो नहीं उसको परिहार करके सर्व ब्रह्म तादात्म्य अभाव कुछ विचार नहीं सर्व ब्रह्म ही है ये सामनाधिकरण न ब्रह्म ही है सामनाधिकरण करके तदभाव बोधन है न तदभाव ब्रह्म व्यति कुछ भी नहीं सबका अभाव अभाव बोधन है न ब्रह्म व्यतिरिक ब्रह्म अन्य रूप से व्यतिरिक्त अभाव अन्य रूप से व्यतिरिक अभाव व्यतिरिक अभाव हो गया अभाव का अभाव हो अन्य अन्य तादात्म्य रूप उसका भी परिहार करना अन्य रूप से भितरिक भाव तसे परिहान अन्वय ब्रह्म भिन्न किसी का नहीं सबका भाव बोधन करना है ऐसे इति प्रांच ऐसे प्राचीन व्याख्यान टिप्पणी कार्य कहते बड़े महाराज जी यदवा करके दूसरे प्रकार कहते यदवा पूर्व दृश्य से पश्चात अभाव सामने जो दृश्य है पीछे नहीं है सामने जो दीवाल है दीवाल पीछे है नहीं, नहीं। पीछे भी दीवाल हो सकता है कि जो दीवाल सामने है वो पीछे नहीं है और पश्चातशत पूर्वाभाव पीछे जो है वो सामने नहीं है न चौ भयत्र ब्रह्मा अभाव पीछे दीवाल है सामने नहीं है सामने कोई वृक्ष है पीछे नहीं है किंतु ब्रह्म का सामने अभाव है या पीछे अभाव है ब्रह्म सद्रूप है सदरूपन से उसका अभाव क्या नहीं है अन्य का तो अभाव हो सकता है घट पट पर्वत समुद्र आकाश का अभाव हो है किंतु सदरूप ब्रह्म का कहीं अभाव नहीं सदरूप ब्रह्म ही सर्वत्र इसलिए क्या हुआ उभयत्र ब्रह्म अभाव कहीं सामने पीछे वाहन कहीं भी ब्रह्म का अभाव नहीं इससे सिद्ध हुआ दृश्य अन्वय व्यतिरिक्क दृश्य का अन्वय है दृश्य का व्यतिरिक्त है दृश्य पदार्थ गेय पदार्थ पर्वत घटपट आदि जहाँ है वहाँ अन्वय है अन्यत्र उसका व्यतिरिक्त है तो दृश्य का अन्वय होता है व्यतिरिक्त होता है दोनों होता है दृश्य का अन्वय और व्यतिरिक्त दोनों दृश्य अन्वय व्यतिरिक्क और ब्रह्म का अन्वय व्यतिरिक ब्रह्म का व्यतिरिक्त नहीं अन्वय का किसके साथ संबंध है ब्रह्म ही है ब्रह्म अभाव परिहारण दृश्य का अन्वय व्यतिरिक्त होने पर भी ब्रह्म का अन्वय व्यतिरिक्क नहीं होता है ब्रह्म ही है अन्य शब्द से कह देते बाक्य पदार्थ वो लेकर ब्रह्म में वो है ही नहीं अभाव परिहारण ब्रह्म का अभाव परिहारण ब्रह्म का अभाव नहीं होता है कहीं अन्य वितर के दृश्य का तो होते क्योंकि ब्रह्म का अभाव परिहारण ब्रह्म का अभाव कहाँ है सामने या पीछे अभाव परिहारण ब्रह्म का अभाव का परिहार ब्रह्म का अभाव कहीं नहीं ब्रह्म ही है उसको अन्य शब्द से कहते ये यत्व न व्य तत्तावन मात्र तत्वन मात्र टिप्पणी में चाहिए ये ये चलती तत्व मात्र यथा यथा स्वप्नदृश्य दृष्टिमात्र स्वप्न दृश्य कभी एक प्रकार दृश्य है कभी दूसरे दृश्य है दृश्य का कवि है कभी नहीं है किंतु देखने वाला है दृघ दिर, दिर, रूप दृष्टिमात्र सपन दृष्टा देख रहा है कभी हाथी देख रहा है कभी सामने पानी देख रहा है कभी चोर देख रहा है कभी मंदिर जा रहा है तो कभी पदार्थ दृश्य का सत्व असत्व दोनों होने पर भी देखने वाले का अभाव नहीं होता है यथ सत्व न बे विचरती देखने वाला तो रहता है सामने हाथी हो तो देखता है सामने पानी है तो दिखता है सामने मंदिर हो तो दिखता है चोर हो तो दिखता है तो स्वयं दृघ दे, देखने वाला रहता है दृश्य के सत्वासत्व होने पर भी दृष्टि रूप सत्व का भी विचार है इनसे सपन प्रपंच केवल दृष्टि दृष्टिमात्र है ज्ञान मात्र दृश्य हो अथवा नहीं दृष्टि है ज्ञान तो सारे सपन दृश्य दृष्टि ज्ञान मात्र ज्ञान से अतिरिक्त तो कोई पदार्थ ही नहीं ये व्याप्ति होने से इसी प्रकार दृश्य प्रपंच हाथी पर्वत घटपटादी दीवालादी दि, दीवाल वृक्ष आदि दि सामने दिखते हैं वो रहे अथवा नहीं रहे दृष्टि दृग रूप ब्रह्म सर्वत्र सर्वत रहे सदरूप है दृग रूप ब्रह्म सर, सर्वदा है इसे सब ब्रह्म मात्र है बाह्य पदार्थ घटपटादी रहे, रहे अथवा नहीं रहे सदरूप ब्रह्म सर्वदा सर्वत्र रहे वही सदरूप ही सब कुछ है उसे भिन्न कुछ नहीं है ये दूसरे प्रकार जो व्याख्यान किया गया यदवा कह करके इसका अभिप्राय कहते हैं आगे बाध सामनाधिकरण न तात्म निराश मुखे नावन ना, मात्र विवक्षाया बाध सामनाधिकरण करके तादात्म का निराश अन्याय व्यतिरिक्क जो व्यतिरिक्क अन्वय रूपजी व्यतिरिक्त अभाव तत्परिहारे न प्रथम व्याख्यान था अन्य रूप जो व्यतिरिक भाव व्यतिरिक्क भाव तादात्म्य अन्वय उसका परिहारेण तो तादात्म्य का परिहार करके निराश करके ब्रह्ममात्र यदि कहेंगे प्रथम व्याख्यान के अनुसार तादात्म्य अन्वय उसका निराश के द्वारा परिहारण अन्वय रूपये व्यतिका भाव तत्परिहारण व्यतिका भाव हो गया अन्वय अन्वय हो गया तादात्म्य तादात्म्य का निराश के द्वारा ब्रह्ममात्र ही यदि कहना है तो इतने से हो गया ब्रह्मविधा अमृतम हो गया फिर पुरस्ताद ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरण ये कहना क्या जरूरत है ये पुनरवृत्ति होती तो इतने यदि विवेक्षा करना है ब्रह्मा ही है तादात्मा कुछ नहीं है तो ब्रह्मे वेदम विष्व इतने मात्र से ये पर्याप्त हो जाएगा इति ब्रह्मे वेदम अमृतम पुरस्ताद इत्यादि इदम अमृतम पुरस्ताद पश्चात ये सब व्यर्थ हो जाएगा इसे अरुचिया अर्थांतर महा कह करके दृश्य के अन्य व्यतिरिक्त होने पर भी ब्रह्म का अभाव नहीं होता है सर्व ब्रह्म ये कहा तादा अन्वय व्यतिरिक्क अभाव परिहार्य न टीका में अन्य व्यतिरिक्क अन्य व्यतिरिक्क यु हो दृश्य के अन्य व्यतिरिक्त होने पर भी ब्रह्म का अभाव परिहारण न ब्रह्म का अभाव नहीं होता है दृश्य का अन्य व्यतिरिक्क होने पर भी मत सदूप ब्रह्म काम ही होता है सदूप तवन मत बोध्यते सारे प्रपंच ब्रह्म मत सदूपे तवन मतृत्व बोध्यति जगत जितने ब्रह्म मात्र ही बताते हैं भाष्य में सर्वत्यव कार्यकार कार्य प्रगत नामूपवत भाषण नाम प्राकस होता है कि बहुत न ब्रह्म इदम विश्व समस्त जगत सारे जगत ब्रह्म ही ये वरिष्ठम का था वरतम अब्रह्म प्रत्यय सर्व अविद्या मात्रो रज्वामिव सर्प प्रत्यय अब्रह्म प्रत्यय ब्रह्मा भिन्न ऐसा जो ज्ञान होता है ना ब्रह्म तो ना ब्रह्म आगे दीवाले हे वृक्ष हे ब्रह्म नहीं हे ब्रह्म नहीं ऐसा जो ज्ञान होता है सर्व अविद्या मात्र तो भ्रांति मात्र अविद्याजन्य भ्रांति ही है जे रज्वामिव सर्प प्रत्यय इस राज्य में सर्प ज्ञान हे「Hey, वास्तव रजु सर्प ज्ञान हुआ वो ज्ञान को ब्रह्म कहा जाएगा? राज्य में सर्प ज्ञान ब्रह्म है जिस प्रकार ब्रह्म ज्ञान है, इसी प्रकार अब्रह्म प्रत्यय जितने सब ब्रह्म ज्ञान है अज्ञान के कारण ही ब्रह्म होता है सर्प के ज्ञान नहीं तो अज्ञान का कार्य अज्ञान का कार्य ब्रह्म है अज्ञान से आवरण विक्षेप होता है और ज्ञान से उसका ज्ञान न जा, जानामी आगे उसका विषय सर्प सर्पोयम ये भ्रांति ज्ञान है ब्रह्म एक परमा सत्यमित वेदाशासनम ये उपसंहारे ब्रह्म एवं एकम पर सत्यम ब्रह्म ही एक अद्वितीय ब्रह्म ही परमा सत्यम बाक़ी जिसको हम व्यवहार में सत्य कहते हैं पार्थिक सत्य तो नहीं है परमार्थ सत्य नहीं लोक में व्यवहार में सत्य कहते आकाशवादी को सत्य रज्जू को सत्य कहेंगे सर्व को मिथ्या कहेंगे मरुभूमि को सत्य कहेंगे मरीजी का मिथ्या है काल में सत्य लगने पर भी मिथ्या है तो व्यावहारिक सत्य पदार्थ सारे पदार्थ परमार्थ सत्य तो ब्रह्म ही है जिस प्रकार प्रातिभाषिक मिथ्या है उसकी अपेक्षा व्यावहारिक को सत्य कहते उसको व्यावहारिक सत्य तो मानते व्यावहारिक पदार्थ मिथ्या है पारमार्थिक ब्रह्म ही सत्य है ये वेद का अनुशासन वेदानुशासनम वेदानुशास दीर्घ है वेद का उपदेश है इसी में थोड़ा सामान केवल विचार है टिप्पणी में ननु भवती भवति नाम सामान यथा हो पदों का सामान अधिकरण चार प्रकार होता है स्वराज्य सिद्धि नाम के ग्रंथ उसमें कहा गया बाधाध्यास विशेष इक्य विषय नामनो चतुर्धा मतम सामनाधिकरण्यम बाधाध्यास इक्य विषय नामनो चतुर्धा मतम सामनाधिकरण्यम नाम दो पद नाम है प्रातिपदिक दो का चार प्रकार चतुर्धा सामनाधिकरण मतम चार प्रकार सामना अधिकरण होता है बाध एक अध्यास तृतीय हो गया विशेषण चतुर्थ एक्य ब्रह्मसूत्र में से विचार आता है तो उत्तरार्धे इस श्लोक में दिया ये स्वराज्य सिद्धि में नामन हो अर्थात हो नाम प्रातिपद कहते हैं सामनाधिकरण कहाँ होता है सामना सामान विभक्ति का प्रातिपदिक सामान समान सामन विभक्तिपक समान विभक्ति समाने विभक्ति सन ते प्रातिपदिके समान विभक्ते समान विभक्ति के समान सामन विभक्ति ते प्रातिपे चे समान विभक्ति के प्रातिपदिके तयो प्रापे तय सामन विभक्तिलेपदीक में सामनाकरण्य राजष दो अरे पुष इसमें सामनाधिक सन विभक्ति राज्य पुष प्रथमा सामना नहीं है राजष्टे पुरुषस्य पुत्रः से पुरुषस्य पुत्रः पुरुषस्य पुत्रः इसमें सामनाधिक है क्योंकि पुरुष से पुत्र प्रथमांत है और राजष से ये समानधिकरण है ना ने? नहीं दोनों है किंतु दोनों समान विभूतिक होने पर भी एक अर्थ का प्रति, प्रतिपादक नहीं है समान विभूतिका में चार प्रकार समान होता है किंतु समानधिकरण कैसे होता है भिन्न प्रभुति निमित्त कथ्य सती एक अर्थ प्रतिपादकत्व ही दोनों का अर्थ एक होगा तो समान होगा दोनों षष्टअ है पुरुषस्य पुत्र राजुष पुरुषस्य पुत्र कौन से राजा का पुरुष एक व्यक्ति है राजा अलग है उसका पुरुष आदि में अलग है वृत्ति भृत्यादि का पुत्र हो सकता है क्या वो पुरुष का पुत्र है राजा का पुत्र है राजुष है। से पुत्र कहेंगे जो पुरुष वही राजा है पुत्र के जो पिता पुरुष है वो राजा का भृत्या आदि है तो राजुष से दोनों ष्टीभ्यूति होने पर भी एक अर्थ का प्रतिपादक नहीं राजा भी पुरुष है राजा का भी पुत्र है वो अलग है किन्तु जब कहते राजुष से पुत्र राजा के आदमी का ये पुत्र है राज भृत्य से पुत्र राज भृत्य से पुत्र कहेंगे राजा ही भृत्य है क्या राजा का भृत्य है उसका पुत्र है राजा राजा का जो पुत्र वाला अलग है एक राजकुमार है राजा का पुत्र अरे राज भृत्य से पुत्र दो पुत्र हो गए एक है कोई कोई बात एक है एक राजा का पुत्र है राजकुमार एक राजा के आदमी का पुत्र है दो खेल रहे हो सत्या नहीं हाँ किंतु यहाँ जो पुरुष से पुत्र कहते हैं यहाँ राजा पुरुष एक नहीं है राजा अलग पुरुष अलग है इसलिए यहाँ एकार्थ प्रतिपादक नहीं हुआ समान विभूति के होने पर भी इसलिए भिन्न प्रवृत्ति निमित्त त्विशती एकार्थ अच्छा एक अर्थ प्रतिपादक नहीं तो समान अधिकरण नहीं अच्छा एक अर्थ प्रतिपादक उनसे समान अधिकण होगा घट जिसको घट कहते उसको कुंभ भी कहते हैं कहते है ना नहीं कुसुम पुष्पम जिसको पुष्प कहते हैं उसको कुसुम भी कहते है। तो नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। हैं तो घट कुंभ इसमें सामान अधिकरण होगा एक अर्थ प्रतिपादक होने पर भी सामानाधिकरण नहीं माना जाता है अत्यंत अभेद है सामानाधिकरण नहीं होगा दोनों का प्रवृत्तिन निमित्त तो एक है एक ही घड़ा है उसको घाटा कहो कुंभ कहो प्रवृत्तिन निमित्त तो है घटतत्व तो एक है पुष्प कहो कुसुम कहो प्रवृत निमित्त तो एक पुष्पत्व है घाटा और कुंभ दोनों शब्द शब्द के प्रवृत्ति का निमित्त प्रवृत्ति कहाता शब्द का प्रयोग शब्द हम प्रयोग करते अर्थों को बताने के लिए अर्थ बोधने के लिए अर्थ बोधने के लिए अर्थ ज्ञान कराने के लिए शब्द का प्रयोग उचान होता है दो so, शब्द प्रवृत्ति का निमित्त है जिसको हम पुष्प कहते हैं इसको कुसुम कहा जाते हैं क्या जिसको घटक कहते हैं कुंभ कहा जाता है तो दोनों का प्रवृत्ति निमित्त दो नहीं हुआ एक हुआ इसलिए भिन्न प्रवृत्ति निमित्त का नहीं होने से घाट कुंभ दोनों में सामानाधिकरण नहीं होता है क्योंकि प्रवृति निमित्त एक है भिन्न प्रवृति निमित्त कैसे नीलम उत्पलम उत्पले है कमल कमल कहने के लिए प्रवृति निमित्त क्या है नील या रक्त कमलत्वम कमलत्व तो पद्म पुष्पाय है उसे पद्म तो जाती है तो कमल का आ जाएगा और नीला कहानी के लिए क्या होना चाहिए कमल होना चाहिए या वस्त्र होना चाहिए हैं नीला कहानी के लिए वस्त्र होना चाहिए या कमल होना चाहिए कमल हो वस्त्र हो घटा हो नील रूप वाला हो तो नीला कहेंगे जिसमें नील रूप है उसको नीलम कहेंगे तो कमल में नीला रूप रहेगा तो उसको नील कहा जाएगा कपड़ा में नील रूप रहेगा तो उसको नील कहा जाएगा नील पटह तो नील प्रवृत्ति निमित्त नील शब्द प्रवृति का निमित्त है नील रूप जिसमें नील रूप उसको नीलम कहेंगे तो दोनों का प्रवृति निमित्त भिन्न हो गया नील रूप को नीलत्व तो शब्द से कहते क्योंकि द्रव्य को नीला कहेंगे कमल नील है तो उसमें नीलत्व तो रहेगा नीलत्व तो, कमलत्व तो दो भिन्न भिन्न प्रवृत्ति निमित्त हो गया जिस कमल को हम नील कहते हैं नील रूप वाला वो कमल है क्या कमल उसको नीला कहेंगे या कमल कहेंगे दोनों नीलम कहे क्यों नील रूप वाला तो दोनों एक अर्थ को कहते नील पद कमल पद दोनों का प्रवृत्ति निमित्त भिन्न भिन्न ही एक अर्थ कौन से समानाधिकरण होता है नीलम च तत्कमलम चे नील कमलम तत्पुरुष समाधिकरण कर्मधारे है लघु कम सम, सम, में दो तत्पुरुष समा तत्पुरुष समास में दोनों पद में समाधिकरण होगा तो उसका नाम हो जाता है कर्म धार महान चशोदेव चेत महादेव नीरम चद उत्पलम चीते निपलम ये समानाधिकरण होता है महान चशो पुरुष चैती महापुरुष समानाधिकरण होता है जो दोनों पद के प्रवृत्ति निमित्त भिन्न होते हुए एक अर्थ को कहेंगे तो देखो टिप्पण में दिया भिन्न प्रभुत्मित तो कत सती प्रभुत्मित तो दोनों का भिन्न होता हुआ एकार्थ अर्थ प्रतिपादक तुम एक अर्थ के प्रतिपादक हो तो शब्द नाम शब्द में समानाधिकरण चार प्रकार समानाधिकरण है इसे टिप्पण ने थोड़ा बताया इसको बताएंगे फिर ओम भद्रं कर्ण भद्रम पशेम क्षवित स्थि रंगे